संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम का वर्णन जी कहते हैं बेटा गृहस्थ पुरुष अपनी आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करे धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि की स्थापना करे और नित्य नियम के साथ रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करे गृहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने चार प्रकार की आजीविका बतलाई है साल भर के लिए एक कोठिला धान भर कर रखना महीने भर के लिए कुंडे भर अन्न अन्न का संग्रह करना, दिन भर के लिए अन्न रखना अथवा वृत्ति से रहना, इनमें पहले की अपेक्षा दूसरी दूसरी श्रेष्ठ है पहली श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह ये कर्म दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन यजन और दान ये तीन कर्म तथा तीसरे श्रेणी वाले को अध्ययन और दान ये दो ही कर्म करने चाहिए चौथी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मयन करना उचित है के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं वह केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनावे अपितु देवता पितर और अतिथियों के उद्देश्य से बनावे दिन में कभी न सोबे रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न ले सवेरे और शाम दो ही वक्त भोजन करे बीच में कुछ न के अतिरिक्त समय में न करे सदा इस बात का ध्यान रखे कि मेरे घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा, उसके सत्कार में कोई कमी तो न रह गई यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के विद्वान स्नातक श्रोत हव्य यज्ञावशेष अन्न काव्यव्य श्रद्धा का अन्न भोजन करने वाले जितेंद्रिय क्रियानिष्ठ और तपस्वी आ जाए तो उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पण करने चाहिए जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया हो अपने ही मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो अकारण अग्निहोत्र का त्याग कर चुका हो अथवा गुरु के साथ कपट करने वाला हो ऐसा मनुष्य भी गृहस्थ के घर अन्न पाने का अधिकारी है ब्रह्मचारी और संन्यासियों को तो सदा ही अन्न देना चाहिए तात्पर्य यह कि पुरुष उत्तम ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक को योग्यता अन्न प्रदान करें। करे को सदा विघस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद जो अन्न बजता है उसे विघस कहते हैं और पंच यज्ञ से अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है गृहस्थ पुरुष अपनी ही से प्रेम करे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 इनके अधीन रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोकों पर विजय पाता है इनमें तनिक भी संदेह नहीं है आचार्य ब्रह्म लोक का स्वामी है और पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है अतिथि लोक के रित्विज, देव लोक के और जाति भाई जातिभाई विश्व देव लोक के अधिकारी हैं इन सबकी सेवा से उन उन लोगों की लोकों की प्राप्ति होती है मामा और माता को संतुष्ट करने से पृथ्वी लोक पर अधिकार होता है वृद्ध बालक रोगी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 और धन के लोभ से किसी कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए ब्राह्मण के लिए कुंभ बड़े कुंडे में महीने भर खाने के लिए धान्य रखना, रोज़ रोज़ -रोज बिखरे हुए अन्न के दाने चुनना अथवा खेत कट जाने पर उसमें गिरे हुए धान्य आदि के बालों का संग्रह करना तथा कपोती वृत्ति कबूतर की तरह भूमि पर पड़े हुए अन्न के दाने चुनकर इकट्ठा करना ये तीन आजीविकाएं बताई गई हैं। इनमें उत्तरोत्तर तथा कल्याण का साधन है इसी प्रकार चारों आश्रमों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तरो शास्त्रोक्त आश्रम धर्मों का पूर्णतया पालन करना चाहिए जिस राज्य में पूर्वोक्त तीन प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनी ब्राह्मण रहते हैं उसकी वृद्धि होती है इन वृत्तियों से आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला गृहस्थ अपनी दस पीढ़ी के पूर्वजों को तथा दस पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को पवित्र कर देता है और उसे विष्णु लोक के उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है अथवा वह जितेंद्रीय महात्माओं को मिलने वाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है उदार चित्त वाले गृहस्थों को विमान सहित परम रमणीय स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है ब्रह्मा ने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग प्राप्ति का शासन बनाया है अतः जो क्रमशः इस द्वितीय आश्रम गर्भस्थ में प्रवेश करके उसके नियमों का पालन करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए यह तृतीय आश्रम है तथा गृहस्थ आश्रम से भी श्रेष्ठ माना गया है अब इसके धर्म बताता हूँ सुनो गृहस्थ पुरुष को जब अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दे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 और प्रमाद से बचा रहे गार्भर्थ्य की ही भांति अग्निहोत्र वैसे ही गो, गो सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करना वानप्रस्थ का धर्म है वनवासी मुनि बिना ज्योति हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान जव निवार तथा बिघस अतिथियों को देने से बचे हुए अन्न से जीवन निर्वाह करे वानप्रस्थ में भी पंच महायज्ञों का विधान है उसमें भी चार प्रकार की वृत्तियां बतलाई गई है उन्हीं के अनुसार कोई दिन भर के लिए कोई एक मास के लिए कोई कोई एक वर्ष और को, कोई वर्षों के लिए अतिथि सेवा तथा जग्य के उद्देश्य से संग्रह करके रखते हैं वानप्रस्थी को वर्षा के समय खुले मैदान में और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर खड़ा रहना चाहिए गर्मी के दिनों में पंचाग्नि ने शरीर को तपाना तथा सदा स्वल्प भोजन करना चाहिए वान महात्मा जमीन पर लौटते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 फूलों से ही जीविका चलाते हैं इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले पुरुष बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं उनके लिए उपर्युक्त नियमों के सिवा और भी बहुत से नियम शास्त्रों में बताए गए हैं तात सत्य संकल्प वाले याजावर नामक ऋषि धर्म में प्रवीणता को प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके हैं बाल और सहकत भी वान ही थे ये सभी जितेंद्रीय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा क्लेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते थे इसलिए उनका संकल्प सिद्ध हो गया था वे ताराओं के से भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूप में दिखाई देते हैं कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है इस प्रकार वान प्रस्थ की अवधि पूरी करने के बाद जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए वृद्धावस्था से शरीर दुर्बल हो जाए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 अथवा तुरंत संपन्न किए जाने वाले ब्रह्म यज्ञ यग्य आदि यज्ञों तथा दस आदि का तब तक तक पालन करता रहे जब आत्म यज्ञ गर्भिपत्य मन को अन्य पचन और मुख को आवाहनी अग्नि मानकर तीनों अग्नियों को अपने शरीर में ही स्थापित करे फिर देहपात होने तक प्राणाग्निहोत्र की विधि से जजन करता रहे सन्यासी अन्न की निंदा न करके यजुर्वेद के प्राणाय स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्न के पांच ग्रास ग्रहण करे फिर आत्मन के पश्चात मौन पूर्वक श्रेष्ठ अन्न भोजन करे जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभेदान देकर सन्यासी हो जाता है वह मरने के पश्चात तेजों में लोक में जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है आत्मज्ञानी पुरुषशील एवं पापरहित होता है वह इसलोक और परलोक के किए हुए लिए भी कोई कर्म करना नहीं चाहता क्रोध मोह संधि और विग्रह का त्याग करके वह सब ओर से उदासीन सा रहता है जो अहिंसा आदि यमो और शोच संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता तथा संन्यास आश्रम का विधान करने वाले शास्त्रीय वचनों के अनुसार त्यागमय अग्नि में अपने सर्वस्व की आहूति करने में उत्साह दिखाता है उसे इच्छा अनुसार गति मुक्ति प्राप्त होती है ऐसे जितेंद्री एवं आत्मज्ञानी को मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, जो का साक्षात्कार करके एकाकी विचारता रहता है वह सर्वव्यापक होने के कारण न तो स्वयं किसी का त्याग करता है और न दूसरे ही उसका त्याग करते हैं संन्यासी कभी अग्नि में हवन न करे घर या मठ बनाकर न रहे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 वह किसी से भी न कहने योग्य बात न कहे दूसरे की भी वैसी बात न सुने तथा ब्राह्मणों के प्रति किसी तरह कठु वचन न निकल जाए इसके लिए विशेष सावधान रहे जिससे ब्राह्मणों का हित हो ऐसा ही वचन बोले अपनी निंदा सुनकर भी चुप रह जाए यही भाव व्याधि से छूटने की दवा है जो अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही संपूर्ण आकाश में संपूर्ण सा हो रहा है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 जो मान या अपमान प्राप्त होने पर शोक नहीं करता तथा जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभेदान कर दिया है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं सन्यासी को न जीवन से प्रेम करना चाहिए न मृत्यु से जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की बात जोता रहता है उसी तरह उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए मन और वाणी में कोई दोष नहीं आने देना चाहिए और सब पापों से मुक्त होकर सर्वथा शत्रुहीन हो जाना चाहिए जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है उसे संसार में क्या भय है जो किसी भी प्राणी से नहीं रहता जिससे कोई भी प्राणी नहीं रहते उस मोह मुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता जो हिंसा न करने वाला समदर्शी सत्यवादी धैर्यवान जितेंद्री और सबको शरण देने वाला है वह अत्यंत उत्तम गति प्राप्त करता है इस प्रकार जो ज्ञानानंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है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 मोक्ष प्राप्त करता है, जो न तो स्वयं परलोक पर के भोगों में आसक्त नहीं होता ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छू सकते वह मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझता पंच का अभिमान त्याग देता और ह तथा मान अपमान से रहित हो जाता है उसके दृष्टि में न कोई प्रिय होता है नियम की विकार हैं वे क्षेत्रज्ञ आत्मा के ही आधार पर स्थित रहते हैं वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते किन्तु तो क्षेत्रज्ञ उन सब को जानता रहता है जैसे चतुर सार्थी अपने वश में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने वश में किए हुए मन तथा इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है इंद्रियों के अपेक्षा उनके विषय विशे, विषयों से मन मन से बुद्धि बुद्धि से महत तत्व महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति और अभ्यक्त से अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है वही सबकी सीमा और परम गति है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 ऐसा करने से वह अमृत पद को प्राप्त होता है जो इंद्रियों के वश में रहता संकल्पों का नाश करके चित्त को सूक्ष्म बुद्धि में लीन करे इससे वह काल पर भी विजय पा जाता है इतना ही नहीं चित्त प्रसन्न होने के कारण वह संयासी शुभ और अशुभ का त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनंत आनंद मोक्ष सुख का अनुभव करता रहता है प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुसुप्त के समान सुख का अनुभव होता रहे और स्थान में निष्काम की भांति मन कभी चंचल न हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है वही अपने अंतकरण में परमात्मा का दर्शन करता है बेटा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 से से प्रकट होती है है उसी प्रकार मैंने वेद तुम्हारे लिए इस इस ज्ञान को निकाला है। तुम धारी इस को निकाला तुम स्नातकों ही शास्त्र का उपदेश करना जिनका मन शांत नहीं है में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए जो वेद से अनभिज्ञ अभक्त दोषदर्शी कुटिल आज्ञा न मानने वाला जर्श तर्क वितर्क करने वाला और चुगलखोर है वह भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है प्रशंसनीय शांत तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य और प्रिय पुत्र को ही इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना चाहिए दूसरे किसी को नहीं यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी दे तो भी तत्वविदता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं अब मैं तुम्हें प्रश्न के अनुसार इससे भी गूढ़ आध्यात्म ज्ञान का उपदेश करूँगा जो मानवीय ज्ञान से बाहर है